नदी पार करना एक बार एक आदमी को एक भेड़िया एक बकरी और एक पत्ता गोभी को नदी के उस पार ले जाना था पर उसकी नाव इतनी छोटी थी कि वह अपने साथ एक बार में केवल एक ही चीज ले जा सकता था आदमी को समझ में नहीं आया कि वह क्या करे वो एक एक करके भेड़िया बकरी और पत्ता गोभी को कैसे पार लेकर जाए जिससे भेड़िया बकरी को ना खा जाए और बकरी पत्ता गोभी को न खा जाए क्या तुम उस आदमी की मदद कर सकते हो आदमी ने क्या किया हल एक वो पहले बकरी को लेकर गया फिर वापिस लौटा फिर भेड़ियों को लेकर गया और बकरी को वापस लाया फिर वो बकरी को छोड़कर पत्ता गोभी को लेकर गया फिर अंत में वो बकरी को भेड़िए और पत्ता गोभी के पास वापस लेकर गया हल दो वो पहले बकरी को लेकर गया और अकेला वापस लौटा फिर पत्ता गोभी को लेकर गया और बकरी को वापस लाया फिर बकरी को छोड़कर भेड़िए को लेकर गया फिर अकेला वापस लौटा और अंत में बकरी को लेकर गया